अब भले ही इगतपुरी के मकबरे का ये केस समाप्त हो चुका था लेकिन अभी भी पुलिस को इस केस को खत्म करने के लिए काफी कुछ काम करना था इसमें अभी भी बहुत काम बाकी था इसमें सबसे पहले और अर्जेंट काम था गुरुजी, यानी कि गणेश महात्रे के गुर्गों को अरेस्ट करना था तारिक और गणेश महात्रे के सभी गुर्गो को पकड़ उनके धंधे को जड़ से खत्म करना जरूरी था जब पुलिस वालों को यह पता चला गणेश महात्रे ने ही डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी और उनके साथियों का मर्डर किया था तब से पुलिस वालों का गुस्सा और ज्यादा हो गया था इसलिए पुलिस वाले गणेश महात्रे के धंधे और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए, के उन गुर्गों को भी पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, जो विदेश भागने की फिराक में थे इनमें से वो लोग भी शामिल थे जो बेबे और अशोक चौधरी के मर्डर में शामिल थे अधिकतर ये लोग गणेश महात्रे के भाई ही थे इन सबको पुलिस ढूंढ ढूंढ कर अरेस्ट कर रही थी पुलिस अब गणेश महात्रे के काले धंधों को पूरी तरह से खत्म करने का मूड बना चुकी थी उसके हर एक ठेकानों पर और काफी संपत्ति का पता चला था उसने इस इलीगल धंधे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई थी गणेश महात्रे की तुलना में तारीख ने उतनी संपत्ति नहीं इकट्ठा की और उसके अड्डों को भी ढूंढने के लिए पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके सारे अड्डे मुंबई के ही भीतर थे तो उन्हें कुर्क करने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा मात्र दो दिनों के भीतर ही पुलिस ने तारिक के सभी दर्ज हुए थे इन सब पर बस चोरी और फ्रॉड का केस दर्ज हुआ था इनके क्राइम रिकॉर्ड में कोई मर्डर का केस तो नहीं था लेकिन फिर भी पुलिस अभी इन सब से पूछताछ कर रही थी केस ऐसी जुड़े ये सभी इंपोर्टेंट टास्क खत्म करने के बाद पुलिस को जो दूसरा काम करना था वो था घटना की जांच करना इसके लिए पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन टीम फिर से इगतपुरी के जंगल में गई हुई थी और वहां पर पूरे क्राइम सीन को रिएक्ट कर रही थी ताकि वहां पर जो कुछ भी हुआ सब सामने आ सके इसके बाद पुलिस को एक और काम भी करना था अब जितने भी केस आपस में कनेक्टेड थे जैसे बेबे का मर्डर केस मकबरे का मर्डर केस सबका इन्वेस्टिगेशन करना था और इन सभी की फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी इसके बाद आखिरी काम था मास मीडिया का जब से इगतपुरी के जंगल से खजाना मिला है तब से मीडिया में और पब्लिक में इसके बारे में जानने को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है हर कोई इस खजाने के बारे में जानने को उत्सुक हो रहा है ऐसे में मीडिया को क्या बताना है और क्या नहीं ये भी पुलिस डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है कौन सी खबर बाहर जानी चाहिए और कौन सी खबर छुपा रखना है ये मैनेज करना भी काफी जिम्मेदारी का काम है और अंत में इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए लोगों से रिलेटेड केस भले ही जंगल में गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे ने डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी और बाकी के पुलिस वालों को मार गिराया था लेकिन इसके साथ ही दर्जनों मुजरिम भी मारे गए थे गणेश महात्रे के दर्जनों आदमी फिर तारीख के भी दर्जनों लोगों को विक्रांत और नैना ने मार गिराया था ऐसे में अब चाहे पुलिस वाले मारे गए हों या क्रिमिनल्स पुलिस डिपार्टमेंट को इस केस की जांच काफी सावधानी से करनी थी और एक, एक कदम बहुत ध्यान से आगे बढ़ाना था जाहिर है ऐसी सिचुएशन में पुलिस का वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम केस की डेप्थ में जा रही थी और भी नई चीजें निकलकर सामने आ रही थी और न जाने कैसे केस पलटता चला गया और फिर इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस की ही भूमिका कटघरे में खड़ी नजर आने लगी ऐसे में न जाने क्या हुआ की हेडक्वार्टर द्वारा एक सोशल टीम बनाई गयी थी जो कि इस पूरे केस में पुलिस की भूमिका की जांच कर रही थी दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर के, के जंगल में हुए इंसिडेंट की पूरी जाँच करना था इन लोगों को सबसे ज्यादा शक नैना की भूमिका पर था और ये लोग उसी को सेंटर में रखकर जाँच कर रहे थे हालांकि जब तक एक बार विक्रांत से भी पूछताछ हो चुकी थी लेकिन नैना से अब तक कई बार पूछताछ हो चुकी थी ये स्पेशल टीम नैना के ऊपर कानून के दुरुपयोग और हथियार के अधिक इस्तेमाल का आरोप लगा रही थी। वहां जंगल में जो कुछ भी नैना ने जिस तरह से वाकई में काफी चौंकाने वाला था विक्रांत को याद आया की जब उसके ऊपर तारिक ने अटैक किया था और वो बेहोश हो चुका था उसके बाद जब उसे वापस होश आया तो उसने देखा था की चारों तरफ आदमी मरे हुए पड़े थे जाहिर है इन सबको नैना ने ही मार गिराया था लेकिन फिर भी नैना का इतना आक्रामक होना थोड़ा गलत था विक्रांत खुद भी इस बारे में नैना से सवाल करना चाहता था लेकिन जब उसने देखा कि नैना इस वक्त मानसिक रूप से काफी तनाव में है तो उसने उससे कोई सवाल नहीं किया हालांकि विक्रांत का ये भी मानना था कि नैना ने जो कुछ भी किया था वो कहीं से गलत नहीं था क्योंकि अगर नैना उन सबको ना मारती तो निश्चित रूप से वो लोग नैना को मार देते और शायद खुद विक्रांत का भी वहां से जिंदा वापस लौटना नामुमकिन ही था और वैसे भी जो लोग मारे गए थे वो सब काफी खतरनाक क्रिमिनल थे लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के दबाव के चलते जो स्पेशल टीम बनाई गई थी, वो सीधे तौर पर नैना को दोषी साबित करने में लगी हुई थी साथ ही जो क्रिमिनल्स मारे गए थे उन सभी के फैमिली वाले भी नैना को सजा दिलवाना चाहते थे स्पेशल टीम ने नैना से सीधा सवाल किया था कि इस घटना के पहले आपको ऑफ ड्यूटी भेजा गया था तो फिर आप इस केस पर क्यों काम कर रही थी किसकी परमिशन से आप जंगल में क्रिमिनल्स के पीछे गई इसके साथ ही स्पेशल टीम ने नैना के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि उसने जिस तरह से जंगल में एनकाउंटर किया वो पुलिस के नियम के खिलाफ है और इस तरह से पुलिस किसी का एनकाउंटर नहीं कर सकती उधर नैना इमोशनली काफी डिस्टर्ब चल रही थी जंगल में हुए इंसिडेंट के बाद से ही नैना काफी परेशान चल रही थी विक्रांत उसे कई बार समझाने की कोशिश कर चुका था उसकी मनोस्थिति सही नहीं थी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने उसके लिए एक साइकोलोजिस्ट का भी इंतजाम किया हुआ था ताकि नैना को स्टेबल किया जा सके लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा था अपने प्यार को इतना परेशान होते देख भला विक्रांत कैसे चुप बैठ सकता था इसीलिए जब उसने सुना कि स्पेशल टीम फिर से नैना से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है तब वो गुस्से से पागल हो उठा और सीधे ही पुलिस स्टेशन वापस भागतावा पहुंचा यहाँ पहुंचने के बाद वो सीधे ही इंटेन रूम में चला गया जहाँ पर नैना से पूछताछ हो रही थीदार पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव होने के नाते आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से पता होना चाहिए लेकिन फिर भी आपने इगतपुरी के जंगल में हुए इंसिडेंट में कुल सात लोगों का एनकाउंटर किया आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी मैं मैं कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सका भले ही ये सब लोग क्रिमिनल्स थे और तुमने खुद की सेफ्टी के लिए उन पर शूट किया लेकिन एक लेडी ऑफिसर ने नैना से सवाल किया लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपने उन लोगों पर भी गोली चलाई जो आपके ऊपर दोबारा से अटैक करने की हालत में भी नहीं थे ये लोग पहले से ही घायल पड़े थे लेकिन फिर भी आपने इन सब का एनकाउंटर कर दिया क्यूँ नहीं नैना ने खुद का बचाव करते हुए कहा लेकिन इन सब शब्दों के साथ वो काफी टेंशन में नजर आ रही थी इन सब में तीन लोग तो ऐसे हैं जिन्हें माथे पर या सिर में गोली मारी गई थी एक दूसरे ऑफिसर ने नैना की तरफ देखते हुए कहा आई थिंक पुलिस ट्रेनिंग के दौरान आपको यही सिखाया गया था ना कि क्रिमिनल्स को उनके कंधे पर या जांग पर गोली मारी जानी चाहिए फिर भी आपने उनके सिर में शूट किया इसका कोई जवाब है आपके पास जैसे ही विक्रांत ने ये सवाल सुना उसका खून खोल उठा उसने टीम के तीन में थे और उनके साथ ही यहाँ पर डी एन नगर ब्रांच की तरफ से संगीता भी बैठी हुई थी वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रही थी और अभी कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही विक्रांत इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर्स की तरफ देखते हुए चिल्ला पड़ा साले मुंबई पुलिस के कुत्तों तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं संगीता भागते हुए विक्रांत के पास पहुंची और वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगी लेकिन विक्रांत के सिर पर खून सवार था उसने अपने एक हाथ में वहाँ पड़ी प्लास्टिक के चेयर को उठा लिया और इसे फेंक कर मारने की कोशिश करने लगा लेकिन संगीता ने किसी तरह उसे रोक लिया साले हम अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाते हैं वहाँ अपनी जान की बाजी लगाते हैं और फिर साला वापस आने पर हमारे ऊपर ही उल्टा केस बना दिया जाता है और फिर तुम जैसे हम हमसे सवाल करने आ जाते हैं क्या क्या बोला एक ऑफिसर विक्रांत की तरफ गुस्से में देखते हुए बोल पड़ा तुम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ इस तरह बात कर रहे हो तेरी तो साले विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए अपने हाथ में चेयर उठा उसकी तरफ फेंक दिया